शिव पुराण कैलाश संहिता श्री स्कंद ने कहा महाभाग मुनीश्वर वामदेव तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो तथापि तो तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूँगा इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्श से वंचित कर दिया है अतः प्रणव के वाचार सबूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा हैं मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथपूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है सत्य है सत्य है मैं बारम्बार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है श्रुतियों शास्त्रों पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्य गया है जहां से मन सहित उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता जिसके निकट विद्युत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है यो निवर्त अप्राप्य मनसा सह न विभेति आनंदम यस्मात् कुत यस्म्जगदीद विधि विष्ण्रपूक सभूतेद्रियग्राम प्रथम संप्रसूयते न संप्रसूयते योग कुतचन कदाचन यस्सते विद्युन सूर्यो न भासो यद जगत्सर्व समंततः सर्वैश्वर्य संपन्नो नामना सर्वे स्वयं हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु बुमुक्ष पुरुषों के ध्येय हैं जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भाषस्वरूप एवं चिन्मय हैं जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्तिभाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल है उन परमेश्वर के तीन रूप हैं स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे बुने मुमुक्ष योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं उन देवाधिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है ईशानादि पाँच मंत्र उनके शरीर हैं वे महादेव जी पंचकला रूप है उनके अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं उन प्रभु के पांच मुख दस भुजाएं और पंद्रह नेत्र हैं ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है अघोर मंत्र हृदय है वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं इस प्रकार में पंचमंत्र स्वरूप हैं वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं सर्वज्ञता आदि छह शक्तियाँ उनके शरीर के छह अंग हैं वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं